महाभारत आदि पर्व नव नौ तमो नवनवतीतमोध्याय महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त होने की कथा शांतनुर्वाच आपवो नाम को सवसूना किंतुकृत यस्पाते सर्व मनसी जो निगता शांतनु ने पूछा देवी ये आपव नाम के महात्मा कौन है? और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपों के साथ से उन सबको मनुष्य यौन में आना पड़ा कुमार नुषेश और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा ईशा वई सर्वोक वसुवस्ते च वै कथ मानुषे सुद्य तन्म्मा चक्ष जाहवी जाहवी वसु तो समस्तलोकों के अधीश्वर हैं वे कैसे मनुष्य मनुष्यलोक उत्पन्न हुए यह सब बात मुझे बताओ वै सम्पावाच एव मुक्ता तदा गंगाराजानम इदम्रवीत भरता भरताम जान्हवी देवी शांतनम पुरस वैसम कहते हैं नरश्रेष्ठ जन्मेजय अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जन्नू पुत्री गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा गंगोवाच यमले भे वरुण पुत्र भरत सत्तम वशिष्ठनामाश मुनिख्यात आपव गा बोली भरश्रेष्ठ पूर्व में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं तस्या पदम पुण्यम मृगपक्षे सम मेरो पार्शे नगेन्द्र से कुमावृत गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम शोभा बढाते पुण्य कृता श्रेष्ठ स्वादूल फलोधके भरत फलो वन शड़े उस वन में स्वादिष्ट फल मूल और जल की सुविधा थी पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुणनंदन, महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे दक्षस्य अभिश्दिता गाम प्रजातात सा देवी कश्यपात भर तरष महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री ने जो देवी सुरभि नाम से विख्यात है कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया अनुग्रहार्थम जगत सर्व काम दुहाम ताम दे धर्म आत्मा होम धेनुवार वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को दे देने वालों में श्रेष्ठ थी वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी होम धेनु के रूप में प्राप्त किया सा तस्पारण्य वसंती चतार पुण्येरमे चौरपेत भया तदा व गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणी तापस मन में रहती हुई सबोनिर्भय होकर हु चलती थी अथ तदवन माँ जग मुहु कदाचि भर भरत श्रेष्ठ एक सदारावरम तचर समणी ये सु पर्वत सुवेश वे अपने स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरणे तथा रमणी पर्वतों और वनों में रमण करने लगे भार्या कश्यू बड़े पराक्रमी महिपाल उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा नंद निम्नाम राजेन्द्र सर्व काम सा स्मय समाविष्ट शील द्रमण राजेंद्र सम्पूर्ण कामनाओं को देने वालों में उत्तम नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शिव सम्पत्ति से वह वसुपत्नी आश्चर्यचकित हो उठी दही दर्शया मा सता गाम गोवृषे क्षण आपीनाम च सुदोग्री चुवालधीकुरां शुभापन् गुणसर्व शीलेना चंणा सामुक्ता वसवे वसुन दर्शयामास राजेन्द्र पुरा दिवसनातां तो दृष्टि गाँ गजेन्द्रेन्द्र विक्रम च गौरुत्तमा देवी तस्पगुणा यौरुतमा देवी वारुढ़ा अस्याह बरारोहे यसेनुम् क्षीरम पिबेन्मर्त्य स्वाभिगैस मध्यपे दस वर्ष सहस्राणी सजीवे स्थिरयौवन एतुवा तो सावी निपोत्तम सुम्यवाम तामान व्यांगी भरता तेजसम अस्ति बेपाल से लोके नरदेवात्म जा सकी के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज उस देवी ने दो नामक वसु को वह गाय दिखाई जो भली भाति हृष्ट पुष्ट थी दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे पूछ और खुर भी बहुत अच्छे थे वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तमशील स्वभाव से युक्त थी पूर्ववंश का आनंद बढ़ाने वाले सम्राट इस प्रकार पूर्व काल में वशु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वशु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया गजराज के समान पराक्रमी महाराज देव ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है वरारोहे यह उन वरुणंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिनका यह उत्तम तपोवन है सुमध्य में जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह दस हजार वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उनकी युवावस्था स्थिर रहेगी निर्भश्रेष्ठ सुंदर कोटि कटी प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली प्राणनाथ मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है नाम नामना जीतवती यौवनशाले उसी नर से राज्य सत्य संधस्य धीमत द्विता प्रतिथा लोके मानुष रूप सम्पदा तस्हे तो महाभाग सम्सीताम उसका नाम है जितवती वह सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजर्षि उसी नर की पुत्री है रूप संपत्ति के दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है महाभाग उसी के लिए बछड़े सहित गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है आनय स्वामरशेष्वरि पुण्यवर्धन या वश्शापय पित्वा साखी मानुषेषु मनुषेषो भव का जरारो विवर्जिता एक तन मम महा कर्तमर्हश सेष्ठ शुर्ष्रे, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं इस गाय को शीघ्र ले आइए मानद जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्यलोक में अकेले ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे महाभाग आप निंदार रहित तो हैं मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए प्रिय प्रियतरम झस्मान नास्त में नत कथन चलन एतवा वचस्त भात भी पृथ्वीअ्यति साधस्दाता जहार गांकपत्राख्याुक्त ज्योस्दृप रस तप तीव्रम न सुक निरीक्षित गौ सा सदा तेर प्रपात नर्कता मेरे लिए किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यो नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया राजन कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर ज्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और न यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा अथा प्राप्त न चापस्य चापश्य सगा तमसनो तब कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए परंतु सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी ततः मृगया मा वरे तस्म तपोधन नाद्य नाद्य मृग काम गुनरुदारुधि तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को न पा सके ज्ञावा तथा वसुभि दिव्य दर्शन क्रोध वसंस्य सुप च वसु सदा तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है फिर तो वे क्रोध के वसीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को साप दे दिया यस्मा अन में बसवो जन गाम वही दो तस्मा सर्वे जनिष्यंती मानुषे सून संशय वसुओं ने सुंदर पूछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है इसलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे इसमें संशय नहीं है एवं स भगवान भगवान्न वसस्ता वसं क्रोध से संप्रात आप वो मुनि सरतर्ष इस प्रकार मुनि भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वशों को साप दिया सप्वाच तान महाभाग तपस्े व एवं स राजन वसुनष तपोधन महाप्रभाो ब्रह्मषिदेवान्क्रोधसम अथाश्रम पदम्ताू महात्म सत्ता स्मी जानत ऋषि तमुपचक्रमु प्रसादय तम ऋषि वसव पार्थिवषेन नस्माते प्रसाद मृषित पर आपवाद्याग्र सर्वधर्म विचार उन्हें साप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया राजन तपस्या के धनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन आठों वसुओं को साप दे दिया तदनंतर हमें साप मिला है यह जानकर वे वसु पुनः महात्मा वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे निपश्रेष्ठ महर्षि आप समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे महाराज उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनिश्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके वाच धर्मात्मा सप्तायू धरात अनुसंसरा सर्वे साप मोक्ष उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ से कहा मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को साप दे दिया है परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सब के सब साप से मुक्त हो जाओगे अयम तो येजो यम सप्ता सप्ताहती सब दौस्तानुशे लोके दीर्घ काल स्वकर्मण किन्तु यह द्यो जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा न नानृतम तृषा में क्रुद्धो युष्मान यद्रुव न प्रजातचाप्य स मानुषेषो महात्मना मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता ये महामना जो मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे भविष्य ज धर्मात्मा सर्वशास्त्र विचारदह पिता तो प्रिय हित स्त्री भोगान वर्जयति और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे एव उक्वा वसुं सर्वान् सामषि तथो मांुष्ते समे उन सब वसुओं में ऐसी बात कहकर मैं महर्षि वहां से चल चलिए तब वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए अयाचन ताम राज मया जातां जाता चिपास्मा कम गंगे तुमस्म तो राजन उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया उनकी याचना इस प्रकार थी गंगे हम जो जो जन्म ले तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना एवं तेषा महम सम्यक सप्ताम राज सप्तम मोक्षार्थम मानसान लोकाज यथावत्त कृतव्य हम राजिरोमणे इस प्रकार उन सापग्रस्त वशुओं को इस मनुष्यलोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है अयम अयं सापादेष तक एवं निपोत्तम द्यौरा जन्मानुष वत्स्यति भारत भारत निपश्रेष्ठ यह एकमात्र द्योही महर्षि के साप से दीर्घ काल तक मनुष्यलोक में निवास करेगा अयम देव्रत गंगा देश सुतना शानो पुत्र सांतनो हृदो गुण अय कुमार पुत्रस्वे वृद्ध पुनरेशति अहम चे भविष्या आह्वाडोपगता नृप राजन्य पुत्र देवव्रत और गंगा दत्त दो नामों से विख्यात होगा आपका बालक गुणों में सब आपसे भी बढ़कर होगा अच्छा अब जाती हूँ आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाऊँगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगी वाचन ए तदाक्षाय सांतर आदाय स कुमारम तम जगात वैष्णम पायन जी कहते हैं जन्मे जाए ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वहीं अंतर ध्यान हो गई और अपने भिष्ट स्थान को चली गई साव व्रतो नाम गांगे इतचा भवन ज्योना माँ सांतनो पुत्र शांतनो रदि को उस बालक का नाम हुआ देवव्रत कुछ लोग गांगे भी कहते थे द्यो नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बढ़ गए द्यू का ही नाम द्यो है जैसा कि पहले कई बार आ चुका है शांतनुपो कार्तो जगाम सपुर ततः तस्हत श्यापि शांतनोर गुणान इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए सांतनु के उत्तम गुणों का मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा। महाभाग्यम चनपते भ्रत भ्रातर तस् महात्म तस तिहास उद्यमान महाभारत मुचते उन भरतपंशी महात्मा नरेश के महान सौभाग्य का भी मैं वर्णन करूंगा जिनका उज्जवल इतिहास महाभारत नाम से विख्यात है इति श्री महाभारते आदि पर्वणि सम्भव पर्वणि आपवोपाख्या नवनवती तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सम्भव पर्व में आपोपाख्यान विषय निन्यानवेवे अध्याय पूरा हुआ